वेद ही पश्चन की पंडिता और चार ही पश्चिं की राजाना राजा लोग भी आंख से नहीं देखते गुप्तचरों के द्वारा वो जो उनको खबर मिल जाती उसी को पक्का मान लेते हैं इसलिए प्राचीन काल में महाराज जी परंपरा रही है कि गुप्तचरों की अंतिम सूचना मिलने के बाद भी किसी संवेदनशील विषय का निर्णय करने के लिए राजा स्वयं गुप्तचरी करता है और स्वयं गुप्तचरी करके तब वह निर्णय पर पहुंचता था कि हां अब यह ठीक है कि नहीं आज वो व्यवस्था समाप्त तो हो गई खुफिया विभाग में भी भ्रष्टाचार आ गया वो भी पैसों पर बिकने लग गए और राजाओं को तो केवल कुर्सी की चिंता है बूट की चिंता है उन्हें प्रजा हित का चिंतन ही नहीं चार ही पश्चिम राजाना चक्षुर्भ्याम इतरे जना बाकी लोग आंख से देखते हैं आना कानी भई नृप बात सुन ले कही हीरा वह देव तो पे और माफ किए धीरे धीरे जो अंगद सिंह जी के विरोधी थे उन्होंने जाकर सलेदी सिंह से कहा महाराज आप अपने काकाजी पर बहुत विश्वास करते हैं बोले हां विश्वास योग्य ही हैं। काकाजी हैं पितृव्य हैं पिता के तुल्य हैं बोले वो बात तो सब सही है और आपके सेनापति हैं बोले हां हमारे सेनापति भी हैं और वे ही एक ऐसे महावीर हैं कि जिनके बाहुबल से इतनी बड़ी फौज को समाप्त करके और हमने उस अपने दुश्मन शत्रु मलेच्छ राजा का मान मर्दन किया है इसलिए हम उनके उपकार के उपकृत हैं ये भी ठीक है और तुम लोग कहना क्या चाहते है? बोले महाराज अब आपके चाचा जी हैं आप उनके भतीजे हैं हम बीच में आपसे क्या कहें बहुत कुछ माल वहां की लूट में मिला था सलेदी सिंह ने कहा वो तो सब उन्होंने राज्यकोष में जमा कर दिया हां महाराज यह भी सही है राज्य कोष में सब जमा कर दिया गया लेकिन एक चीज की आपको खबर नहीं है उस नवाब का एक बेस कीमती टोप था पगड़ी थी उसमें हीरे जड़े हुए थे और वो आपको नहीं बताई 101 हीरे थे महाराज हमने तो उनको देखा तो हमारी आंखें चकाचौंध आ गई हमने कहा महाराज आप राजा जरूर हैं पर आपके कोष में शायद इतने मूल्यवान माणिक्य हीरे नहीं होंगे धीरे धीरे ऐसे कान भर दिए कि उसने दरबार में अंगत सिंह जी को बुला करके कहा कि चाचा जी आप हमारे सम्माननीय हैं पूज्य हैं आप पर हम विश्वास करते हैं लेकिन एक कार्य आपने ठीक नहीं किया आपने सब चीज राज, मेरी जानकारी में बतलाकर मुझे अर्पित कर दी लेकिन वो जो वेश हीरों की टोपी थी वो कहां चली गई अंगद सिंह जी ने कहा कि महाराज आप पूर्ण विश्वास करें मैं मनवाणी क्रिया से सत्य भाषण करता हूं असत्य भाषण नहीं करता उस टोपी को हमने अपने उपभोग या उपयोग के लिए नहीं रखा है हमारा भाव है कि उन हीरों को हम भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित करें इसीलिए हमने उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा ये तो ठीक है पर वो सौ हीरे निन्यानवे हीरे आप अपने पास रखो हम आपसे नहीं मांगेंगे वो माफ हैं पर एक वो सबसे मूल्यवान कीमती जो हीरा है वो तो आपको राज्य कोष में जमा कर ही देना चाहिए क्योंकि रत्नहारी च पार्थिवा पार्थ रत्नहारी होता है इसलिए और हीरे आप जगन्नाथ जी को जो किसी को दो हमें मतलब नहीं आप क्या करो उनका लेकिन वो हीरा तो मुझे चाहिए अंगत सिंह जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं क्यों मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं भगवान के निमित्त तो उसको देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं अब मैं क्षत्रिय हूं यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो यावत चंद्र दिवाकर मुझे रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी इसलिए मैं प्रतिज्ञा को व्यर्थ नहीं कर सकता आप रोष्ट हो तो और आप प्रसन्न हों तो वह हीरा तो अब जगन्नाथ जी का है जगन्नाथ जी को ही अर्पित किया जाएगा एक बार जो निश्चय कर ले जिसकी प्रतिज्ञा कर ले फिर उस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करना चाहिए अंगद सिंह जी ने कहा मैं क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता वैष्णव धर्म के मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता उस वस्तु पर जगन्नाथ जी का अधिकार है न आपका अधिकार है और न मेरा अधिकार है आपको उस हीरे के प्रति लालच त्याग देना चाहिए गाना कानी भई नृप बात सुन लई कही हीरा वह देवे देवतों पे और माफ किए हैं तो आय समुझावे बहु जुगति बनावे या के मन में ना आवे जाय सवे कही दिए हैं अनेक उपाय किए राजा ना ने नाभाजी ने कहा साम दान बहु करे दास नाहिन मते कांचे साम दान दंड भेद चारों प्रकार से और शाम दान दंडभेद चारों प्रकार से हीरा प्राप्त करना चाहा, लेकिन उसने समझ लिया कि ये इतना बड़ा वीर है कि हम लड़ करके तो ले नहीं सकते महाभारत में एक कणक नाम का ब्राह्मण आया है धरतराष्ट्र को उसने कूटनीति का उपदेश किया और कूटनीति का उपदेश करके एक कथा सुनाई है उसने कथा सुना करके कहा कि देखो जैसे उस गीजड़ ने अपनी बुद्धि के बल से सबको भगाकर स्वयं शिकार खाया था ऐसे ही तुम तो अपनी बुद्धि के बल से छल पूर्वक बल पूर्वक बलपूर्वक पूर्वक पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दो और इस संपत्ति का उपभोग करो उस कूटनीतिज्ञ ने कूटनीति बताई एक दीदड़ शियार, और एक सिंह एक भेड़िया और एक चूहा चारों की मित्रता थी जंगल में यह महाभारत की उपकथा है तो एक दिन की बात है एक मृग बहुत बलिष्ठ था सिंह उसके शिकार का संकल्प कर चुका था लेकिन सिंह उसको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि वह इतनी तेज दौड़ने वाला था कि सिंह की पकड़ से बाहर चला गया सिंह निराश हो गया चूहे ने कहा कोई बात नहीं महाराज मैं इसके पैरों को कुतर दूंगा जिससे इसके भागने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाए तो वो सो रहा था हिरन उसने पैर कुतर दिए और अब सिंह ने आक्रमण किया और उस मृग का वध कर दिया शिकार कर दिया सिंह तो चला गया स्नान ध्यान करने और गीदड़ रखवाली में शिकार की बैठा था सिंह लौट के आया तो गीदड़ एकदम उदास मुंह लटकाए बैठा था अरे भाई क्यों उदास हो बोले महाराज क्या करें राजा की निंदा हमसे सहन नहीं होती आप बनराज हैं और वो चूहा कह रहा था कि आज तो बनराज सिंह हमारी कमाई खाएगा हम पैर न कुतरते तो शेर की हिम्मत थोड़ी थी कि वो खा वो अपना शिकार प्राप्त करता सिंह तो सिंह ठहरा उसने कहा मैं भूखे ही रह जाऊंगा दूसरा शिकार खोजूंगा दूसरी की की हुई शिकार मैं नहीं खाता वो चला गया हवाया भेड़िया भेड़िया आया तो फिर उसने मुंह बनाया गीदड़ ने कहा भाई तुम मुंह क्यों बना रहे हो उसने कहा रे बहुत दुख है तुम मेरे अंतरंग मित्र हो और मैंने महाराज बनराज सिंह को बहुत समझाया बुझाया लेकिन पता नहीं आप पर किस बात पर नाराज हैं कहते तुम आ तो जाओ बस फिर तुम्हारी खैर नहीं तुमको मार डालेंगे वो महाराज बिचारा भेड़िया भाग्य सिंह शब्दाद्रिका भाग गया डर के मारे अब इसके बाद एक नेवला और मित्र था एक चूहा भी था तो चूहे ने तो पैर कुतरे ही थे, चूहा आया कि हम इसमें से कुछ स्वाद लेवें शिकार कर। तो बहुत दुखी होकर के चूहे से बोला देखो सिंह के नाखूनों में विष होता है दाढ़ में विष होता है मूछ में विष होता है इस सारे मृग को इसने विषैला बना दिया खाओ खाओ में कोई मना ही नहीं है। पर खाते ही मर जाओ वो बेचारा डर के मारे अपने बिल में घुस गया अब आया नेवला ले हम खाएंगे तो उसने कहा देखो सिंहों को लड़के तो हमने भगा दिया गीदड़ बोला भेड़िए को भी परास्त कर दिया भगा दिया और जब सिंह और भेड़िया परास्त हो गए तो चूहा कहां किस लाइन में चूहा तो अपने आप भाग्य गया अब तुम हमारे सामने आए हो, ताल ठोक करके तैयार हो गए लड़ने के लिए अब हमसे लड़ लो और नेवला भाग्य बोले महाराज जब शेर तुमसे नहीं लड़ पाए तो हम क्या लड़ेंगे भाग्य गया तो जैसे उस गीदड़ के पास कुछ नहीं था केवल उसने कूटनीति केवल से उस शिकार का उपभोग किया ऐसे ही तुम कूटनीति से पांडवों के साथ व्यवहार करो ऐसा एक ब्राह्मण ने कहा है महाभारत में इस प्रकार से अंगद सिंह को समाप्त करने की योजना बनाई गई कूटनीति के साथ देखो कैसी विचित्र विचित्रवात अंगद सिंह को ये कथा हम कहना नहीं चाहते थे पर महाभारत की इसलिए कह दी और इसलिए भी कह दी कि ऐसा ही षडयंत्र अंगद सिंह जी के प्रति किया जा रहा है आय समुझावें बहुजुगति बनावें या के मन में न आवे जाए सवे कई दिए सारे उपाय व्यर्थ हो गए अंगद सिंह जी ने हीरा देना स्वीकार नहीं किया उसी समय अंगद जी की बहन अंगद जी की बहन इसका मतलब सलेदी सिंह की बुआ क्योंकि अंगद सिंह जी चाचा हैं और सलेदी सिंह भतीजा है तो अंगद सिंह की बहन अर्थात सलेदी सिंह की बुआ वो विधवा हो चुकी थी अंगद बहन लागे बाकी भुआ पागे तासों देवो बिस्मारो फिर तू ही पग अब उस स्ले सिंह ने कूटनीति बनाई और कहा कि देखो बुआ जी आप अंगद सिंह आपके प्रति अंगद सिंह का बहुत प्रेम है बहन के प्रति प्रेम होता ही है विश्वास भी है तो तुम विष जहर मिलाकर के भोजन बनाओ भोजन में विष मिश्रित कर दो अंगत सिंह जी ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद पाएंगे अवश्य वो भोग लगावेंगे पालेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो इतने गांव की जागीर हम तुमको दे देंगे लोभ है सर्व पाप को मूल और शैदी सिंह ने समझा दिया कि तुम्हारे विवाह के समय कई गांव दिए गए थे पिताजी के द्वारा जागीर में लेकिन तुम्हारे इस भाई ने हमारे चाचा जी ने सब छीन लिए अब वो तो सेनापति तो वो छीनेंगे कि राजा छीनेगा छीनेगा खुद ने और आरोप लगा दिया अंगद सिंह के ऊपर सब छीन लिया तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ा तो वो सारे गांव तुमको जागीर में सौंप दिए जाएंगे और तुम्हारी एक लड़की है इस लड़की को तो महाराज हम क्या कहें इसका सारा खर्च इसका विवाह सब कुछ हम ही करेंगे बस शर्त यह है अंगद सिंह को विष दे दिया जाए लोभ के कारण उसकी वृत्ति बिगड़ गई और उसने भयंकर हालाहल विष भोजन में मिला दिया अंगत सिंह जी ने अपनी ठाकुर सेवा की इसकी बहन ने सिलहदी सिंह की बुआ ने थाल सजाया भोग धराया और भोग उसारने के बाद प्रसाद जब आ गया तो पाने के लिए जब अंगत सिंह जी बैठे तो उन्होंने अपनी बहन की लड़की अपनी भांजी की याद की वो भांजी इतनी सुंदर थी रूप लावण्य से संपन्न थी छोटी बालिका थी और उसको देख करके श्री अंगद सिंह जी को स्मृति आती कि श्री राधा रानी की सखी ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी ऐसी ही होंगी तो इस भाव से ये बृज गोपी है राधा रानी की सखी सहचरी है इस भाव से भी उसको मानते थे और इतना प्रेम अपनी भान से करते थे कि भोजन के समय उसको भूलते नहीं उसको पास बिठाकर एक थाल में भोजन करते थे आज अंगत सिंह जी भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि रे वो बिटिया कहां गई उसको लाली को बुलाओ एक साथ बैठकर के प्रसाद पाएंगे अरे बोले महाराज अब बड़ी हो गई है खेलने कूदने दूर चली जाती है सखी सहेलियों में चली गई होगी और आप रहने दीजिए आप पाइए जब आएगी तब पवा देंगे क्यों उसमें तो विशमिला हुआ था पर अंगद सिंह जी ने कहा कि मैंने आज तक बिना उसके भोजन नहीं किया तो आज मैं कैसे भोजन कर सकता हूं इसलिए किसी भी कीमत पर उसको खोज के लाओ हम प्रतीक्षा में बैठे बहुत देर हो गई भोजन की थाली पर बैठे बैठे आखिर तो वह बहन थी दया भगनी मूर्ति दया की मूर्ति बहन होती है उसके भीतर भगनी भाव का उदय हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी उसके मन में आया एक में ऐसी दुष्ट बहन हुई अपने प्यारे भैया को जहर देकर मारने के लिए मैंने भोजन बनाया है और एक मेरा भाई है मेरी कन्या से इतना प्रेम करता है कि उसके बिना भोजन नहीं कर सकता वह फूट फूट कर रोने लगी अंगद सिंह ने कहा बहन जी तुम क्यों रो रही हो रोते रोते उसने कहा भैया मेरी शपथ है इस भोजन को मत करो तुम्हारे भतीजे राजा के षडयंत्र में पढ़कर हमने इस भोजन में भयंकर विष मिला दिया इसको मत खाओ मैं शपथ करती हूं इसलिए लड़की को छिपा दिया है मैं आपके हृदय को अब तक नहीं समझ पाई बाकी एक सुता संग लेके बैठे जीवन को आई सो छिपाए कही कहू गई है कहीं चली गई है जेवतना बोधिहारी तब सो बिचारी प्रीति भीति रोए मिली गरे रीति कह दई है रोते रोते अपने भाई के गले से निपट गई और कह दिया कि भैया इसमें विष मिला इसको खाना नहीं हा धन्य है अब तक तो उनका बहन से प्रेम था और बहन की लड़की से प्रेम था लेकिन अब वे रुष्ट हो गए अंगद सिंह देखो यह है अंगद सिंह की भक्ति उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं पर मेरे अत्यंत सुकुमार युगल सरकार श्यामा श्याम को विशमिश्रित भोजन कराया वही भोग लगाया गया ठाकुर जी को प्रभुले दीवाए रांड भांड के निकाशी द्वार बबूले जीवा बांट ले निकासी द्वार देकरी की बार सब पायो उप नहीं है ओप की बार सब पायो ओप नहीं है वह दुख ही ये रो कह कैसे जात काऊ वह दुख ही ये रो कहो कैसे जात काऊ बात सुनी न बहू जैसी भांति भई है आ, बात सुनी लहूने है। हटकार करके कहा गाली है रांड अरे रांड तैने भगवान को विश मिश्रित भोजन करा दिया अरे अंगद सिंह सरी के हजारों शरीर नष्ट हो जाएं इसकी परवाह नहीं है लेकिन हमारे अति प्यारे श्री ठाकुर जी को विष श्री गोपालाचार्य जी महाराज एक भाव देते थे बहुत सुंदर अद्भुत भाव वो कहते थे भगवान शंकर ने विशान किया तो अपने गले के नीचे नहीं उतरने लगे क्यों मेरे हृदय में श्री राम जी विराजमान और बालक राम जी विराजमान है ये विष कितनी पीड़ा पहुंचाएगा लाला को तो उन्होंने हमारे हृदय बिहारी श्री बालक रघुनाथ जी को पीड़ा या विष न पहुंचावे इसके लिए अपने कंठ में रोक लिया तो वे भाव देते थे वैष्णव काम क्रोध आदि का विष अपने हृदय में नहीं उतरने देते हैं क्योंकि हृदय में ठाकुर जी विराजे हैं कभी कोई नाटक ऊपर से काम क्रोध का करना पड़े तो केवल यहीं से जहर उगल देते हैं कंठ में ही रोक के रख लेते हैं हृदय में विकारों को उतरने नहीं देते हैं ये विकार ही विषय इनको हृदय में नहीं उतरने लगे बहुत सुंदर भाव लगा अंगद सिंह जी ने धक्का देकर उसको निकाल दिया और कहा अब तक तो बहन मानकर तेरे प्रति हमारा प्रेम था लेकिन तूने भगवद अपराध किया है अब तू यहां से जा निकाल दिया और सारी सामग्री को अकेले खा गया भयंकर हालाहल हल विष था जिसका एक कण लेते ही मृत्यु हो जाती लेकिन कलिकाल में या तो मीरा ऐसी हुई जो दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बांको भयो गरल अमृत जो पियो दूसरे पुरुष भक्सों में कलिकाल में श्री अंगद सिंह जी हुए हालाहल हल में विश्व से सना हुआ भोजन भरपेट खा गए लेकिन आपके ऊपर उस विष का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ यहां तो प्रियादासी ने लिखा है कि एक नया प्रेम का नशा चढ़ा आया उनके ऊपर उनका शरीर और अधिक तेजस्वी हो गया प्रभु ले जीवाए राण भांड के निकासी द्वार दे करी कि बार सब पायो ओप नहीं है आप तो यह घटना प्रसिद्ध हो गई और सिलैदी सिंह का कपट खुल गया यह घटना कोई छिपी थोड़ी रह गई सारी प्रजा में धिक्कार होने लग गई कि अरे राम राम बताओ अपने चाचा को खास सेनापति को और केवल एक ही जो भगवान के लिए संकल्प किया जा चुका है और उस हीरे के लिए विष दे दिया गया धन्य है अंगत सिंह जी की भक्ति धन्य है आज अंगद सिंह जी की भक्ति की ध्वजा रायसेन गढ़ के किले के ऊपर फहरा गई। आज अंगद सिंह एक महान भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गए जैसे विश्वान का प्रभाव जब मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ तो मीरा जी की ननद ऊदाबाई शरणागत हो गई ऐसे ही आज सब शरणागत हो गए हैं जो विरोधी हैं वे भी श्रद्धा रखने लगते हैं अंगद सिंह जी में लेकिन राजा लोग तो राजा लोग होते हैं इन राजाओं का बैर जिससे ठन जाता है फिर किसी कीमत पर भी उसको वे समाप्त करना चाहते हैं बोले अब यह बात तो स्पष्ट हो गई काका भतीजे के प्रति बैर सामने आ गया कि ये राजा हमको मारना चाहता है अब प्रेम पुनः स्थापित होने वाला तो है नहीं विश्वास फिर से स्थापित होने वाला तो है नहीं तो अब एकमात्र उपाय यही है कि किसी भी कीमत पर छल पूर्वक कपट पूर्वक, बल पूर्वक, अंगद सिंह का बध कर दिया जाए हत्या करा दी जाए हत्या कर दी जाए और हीरे को ले लिया जाए अंगद सिंह जी को भी भनक लग गई कि अब किसी कीमत पर हमारा भतीजा सलेदी सिंह से छोड़ने वाला नहीं है और हमको भी अब विलंब करना नहीं चाहिए अब हमको बिना किसी को बताए धीरे से जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ना चाहिए और जगन्नाथ जी को शास्त्रांग करके और श्री अंगद सिंह जी जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े गुप्तचरों के द्वारा सलेहदी सिंह को सूचना मिल गई सूचना मिलते ही सलेदी सिंह स्वयं घोड़े पर सवार होकर के फौज लेकर के और बंदी बनाने के लिए आक्रमण करने के लिए श्री अंगद सिंह जी के पीछे चल पड़ा अंगद सिंह जी को घेर लिया चले नीला चले ही राज जाय पर आय आवे आए गेरिने रे पर नरन किसाई के आये रे पर नरन किसाई के कई दारी देवो दे के लराई मुख ले वो कई दी देव के तराई पर मुख ना हमारो भूप आज्ञा आए दाई के बसना सेना ने घेर लिया और घेर करके कहा कहीं डार देवो या तो हीरा सुपुर्द कर दो और नहीं तो लड़ाई सन्मुख लेव नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ अब देखो अंगद सिंह जी सेनापति अवश्य हैं शूरवीर अवश्य हैं पर कहां यह अकेले वो भी शस्त्र विहीन शस्त्र नहीं तो जगन्नाथ जी को जा रहे थे कोई हथियार लेके कोई सेनापति बनके थोड़ी जा रहे जगन्नाथ जी के भक्त बनकर जा रहे हैं बड़े मणितिज्ञ थे उन्होंने विचार किया कि अस्त्र शस्त्र भी हमारे पास नहीं सैनिक सिपाही सहयोगी भी हमारे पास नहीं और हजारों फौजियों से सैनिकों से मैं घिर चुका हूं भाग कहीं जा नहीं सकता हूं ऐसी स्थिति में यदि युद्ध की युद्ध स्वीकार करूंगा तो निश्चित मेरा प्राणांत ही होगा और मेरा मनोरथ भी सिद्ध नहीं होगा महाराज भगवान के शरणागत भक्तों को भगवान ही बुद्धि देते हैं क्योंकि सा भारती भगवती तो यदि ये दासी भगवती बागदेवता सरस्वती तो भगवान की दासी है भक्त के पास सारी बुद्धि आ जाती है मौका पड़ने पर अंगत सिंह जी बिल्कुल घबराए नहीं उन्होंने कहा अरे भाई ले लो हीरा कौन सी चीज है महाराज को इतनी जरूरत है तो दे देंगे लेकिन बोले की रहो में अनाय पकड़ाए देते उस सरोवर का भी हम दर्शन करके आए जहां हीरा डाला था अगाध जल से भरा हुआ सरोवर बोले हम थोड़ा स्नान कर लें, फिर हम उसको पेच में हमने पाग में बांध रखा खोल खार करके दे देंगे हां ठीक है आप स्नान कर लीजिए बोले बोले नेक रहो में अनाय पकर दे मन और जल दिखाई के आपने जल में प्रवेश किया और प्रवेश करके गोता लगा करके अपने पेच से पाग के पेच में हीरे को छिपा रखा था वो बड़ा हीरा निकाला और निकाल करके नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया हे जगन्नाथ हे नीलाद्री विहारी हे पुरुषोत्तम प्रभु मैं चल पड़ा हूं आपकी ओर अभी अपने राज्य की सीमा से भी बाहर नहीं हुआ लेकिन आप कहते हैं कोई मेरी ओर आके तो देखे मैं दौड़कर उसकी अगवानी करता हूं हे नाथ अब मैं आपके पास नहीं आ सकता आप ही मेरे पास आ जाइए हे नाथ त्वेयम वस्तुगोविंद तुग्धमेव समर्पे हीरा सबको दिखाया और दिखा करके सबके देखते देखते तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव स्मर पे हे जगन्नाथ प्रभु यह हीरा आपका है आपको अर्पित है इतना कहते ही नीलाचल धाम से जगन्नाथ भगवान की भुजाएं 700 सौ कोष बढ़ करके महाराज खंडार तहसील के उस सरोवर तक आ गई भगवान जगन्नाथ का दिव्य करकमल अंगद सिंह जी को दिखाई पड़ा लेकिन और किसी को नहीं दिखाई पड़ा लोगों ने यही समझा कि हीरे को जल में डाल दिया लेकिन उन्होंने हीरे को जल में थोड़ी डाला था उन्होंने तो हीरे को भगवान जगन्नाथ की हथेली पर रखा था हमारे कुछ महाराज जी कहते थे वो तो महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी ने जानकी जी से पाणिग्रहण के समय तो हाथ फैलाया रुक्मिणी जी से पाणिग्रहण के समय तो हाथ फैलाया लक्ष्मी जी से पाणिग्रहण के समय तो हाथ फैलाया लेकिन और कभी हाथ फैलाया हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है लेकिन आज पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ने साक्षात वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति भगवान ने जगन्नाथ भगवान ने जगदीश भगवान ने आज अपने भक्त की वस्तु को ग्रहण करने के लिए अपना हाथ फैला दिया तो कहते ना दासमुलू का यो कहें सबके दाता राम तो सबके दाता आज गृहता हो गए भक्त की वस्तु को भगवान कैसे अंगीकार करते हैं भगवान ने स्वीकार कर लिया और आप तो सबके सामने हीरा डाल करके जल पार करके वहां से चले गए और अब सिपाहियों ने कहा कि वो तो भाग गए और हमारे देखते देखते हीरा उन्होंने सरोवर में डाल दिया अब सरोवर को चारों ओर से घेर लिया राजा आ गया और महाराज पूरे सरोवर का जल बाहर निकलवाया गया कही दे दारी देवो के लड़ाई सनमुख लेवो बसना हमारो भूप आज्ञा आए धाय के बोलियों ने ग्रहों में अनाय पकराये देत हेत मन और जल डारियों ले दिखाए के अब तो वस्तु है तिहारी प्रभु लीजिए वस्तु, वस्तु है तिहारी लीजिए उचारी बानी लागी प्यारी सुख पाए है भारी सुख भक्त भक्तवाणी ही सो प्यार है प्रभु तिहारी वस्तु बदनते वचन उचार्यो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया भगवान को भक्त भक्तवाणी से प्रेम है और उर्धारी ठाकुर जी ने हृदय में धारण कर लिया मानो उस हीरा जैसे भक्त अंगद को अपने हृदय से लगा लिया। अब तो महाराज राजा आ गया स्लेदी सिंह बोले वो तो हीरा डाल के भाग गए अब खाली करो महाराज पूरे सरोवर के जल को कपड़ा में छाना गया हां तुम तो बह ना जाए पानी में निकल ना जाए और जब पूरा पानी छन गया अब तो कीच इनाम दिया जाएगा जिसके कीच में हीरा निकलेगा मुंह मांगा इनाम तो सब जितने सैनिक सिपाही थे दो दो चार चार तस्सल कीच सबके सामने परोस दिया गया कि सब खोजो कहां है हीरा पर हीरा तो जिसका था उसने स्वीकार कर लिया अब वहां हीरा कहां था तो राजा ये तो घर आए पे वे तो जल मधि कूदि छाए अति अकुलाए नेकू खोज हो ना पायो है राजा चली आयो सब नीर कढ़वायो सारा जल करवाया कीच देखी मुरझाओ दुख सागर अनहायो अब तो महाराज कीच देखी सारी कीच को दिखाया गया लेकिन कीचड़ में भी हीरा नहीं मिला अब तो राजा सहेदी सिंह दुख के समुद्र में डूब गया उसने विचार किया कि अरे एक विश्वस्त राज परिवार का रक्षक राज्य सिंहासन का निष्ठावान सेवक भी हाथ से चला गया और हीरा भी हाथ नहीं लगा और अंगद सिंह जी भी चले गए बहुत दुखी हो गया और इधर जगन्नाथ जी ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया दूसरी ओर अंगद सिंह जी भी अपने मन में विचार करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं भगवान के निमित्त तो हमने छोड़ दिया कहीं भगवान को न मिला हो तो न तो भगवान को मिला न सिलहदी सिंह को मिला और भगवान की वस्तु भगवान तक नहीं पहुंच पाई ऐसा भी उनके मन में संदेह होता था इससे वे भी बड़े दुखी हो रहे थे तब उनके दुख को जानकर जगन्नाथ जी ने अपने निज अंग सेवक पुजारी को आज्ञा दिया तुम जाओ और अंगद सिंह जी से जाके कहो तुम्हारी वस्तु को मैंने अपने हृदय में धारण किया है जाओ न्योता देकर आओ श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने सारे भारतवर्ष के लोग पहुंचते हैं लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हैं बेचैन है तुम आ जाओ जगन्नाथ जी का बुलावा आया अब तो अंगद सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए जगन्नाथ देव जू आज्ञा दई बाही सुधि देवो आई के सुनाई नर तन विसरायो भाव सिंधु में डूब गए और गयो जाय देखो उर पर जग मगो जाय देखो पूरे लह नी को तापे जात गायो है, सुख को, तापे जात, गायो है। सुख को, तापे जात गायो है जब श्री अंगद सिंह जी भाव में भरकर पैदल चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा जगन्नाथ जी ने अपने हार में अपने स्वर्णमय हार में कंठ हार में वक्ष हार में और मध्य हृदय में उस हीरे को धारण कर रखा है यह देख करके अंगद सिंह जी का हृदय भर आया और महाराज ये कलिकाल की घटना है सबके देखते हुए जगन्नाथ जी ने अंगद सिंह को निकट बुलाया और अपनी भुजाओं में भरकर अंगद सिंह को हृदय से लगाया बोलो जगन्नाथ भगवान भगवानी भक्त और भगवान भगवानी अब तो अंगद सिंह जी ने निश्चय कर लिया कि अब हम जगन्नाथ पुरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पुरुषोत्तमपुरी में ही निवास करेंगे और जैसे मीरा जी के चित्तौड़ का त्याग करने पर मेवाड़ की दुर्दशा हो गई ऐसे ही महान भक्त अंगद सिंह जी के यह रायसेनगढ़ त्यागने के बाद राजा की दुर्दशा होगी भयंकर देवी आपदाएं आ गईं, शत्रु प्रबल हो गए राज्य की सीमाएं असुरक्षित हो गईं, महामारी फैल गई और सब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया ब्राह्मणों को बुलाया तो सबने एक ही निर्णय दिया परम भक्तराज अंगद सिंह जी का जो अपमान हुआ है उसी का दुष्परिणाम यह है जो आपको भोगना पड़ रहा है भक्त तो भक्त होते हैं अंगद सिंह जी महान भक्त हैं आज भी उनकी शरण ग्रहण कर लो क्षमा याचना कर लो और वे कृपा करके फिर से यहां आ जाएं तो इस सारी विपत्ति का क्षय हो जाएगा और संपूर्ण प्रजा भगवान की भक्त हो जाएगी अब तो राजा ही ये ताप भयो दयो अन्न त्यागी कहो आवे जो पे भाग मेरे ब्राह्मण पटाए। राजा ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और ब्राह्मणों को भोजा और कहा धर्मों दे रहे कहे नृत्य बचन सब तब हुए दयाल आप पूिंग आए ब्राह्मण उन्होंने अनशन कर दिया ब्राह्मणों ने आप नहीं चलेंगे तो हम भी प्राण त्याग देंगे अब अंगद सिंह जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं सगुण उपासक परहित निरतनीति दृढ़नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम यदि ब्राह्मण के प्रति द्वेश बुद्धि है ब्राह्मण के प्रति सद्भाव नहीं है तो आप पक्का विश्वास मान लें हृदय में भगवान के प्रेम की गंध भी नहीं भक्ति तो बहुत दूर है भगवान ब्राह्मण को प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं समत परो हम द्विजदेव देवा और उस ब्राह्मण से जिसका द्वेश होवे वह भगवान को कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता अंगद सिंह जी बड़े ब्राह्मण भक्त हैं उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा हे जगन्नाथ महाप्रभु हम तो आपके चरणों को छोड़कर अब संसार में लौटने का निश्चय त्याग चुके हैं आपके चरणों में ही रहने का निश्चय कर चुके हैं अब आपकी क्या आज्ञा है जगन्नाथ जी ने कहा तुम सदा हमारे निकट हो और हम सदा तुम्हारे निकट हैं अब तुम्हारे जाने से तुम्हारा भतीजा भक्त हो जाएगा सारी प्रजा भक्त हो जाएगी अभी तक तो आप अकेले अंगद भक्त हैं और अब आपके पहुंचने के बाद सारी प्रजा आपके जैसी भक्त हो जाएगी इसलिए मेरी आज्ञा है आप प्रस्थान करो भगवान की आज्ञा हो गई तब आप दयालुता पूर्वक अपने नगर के निकट आए राजा को पता चला कि अंगद सिंह जी आए हैं देखो जिनके प्रति इतना भयंकर द्वेष हो गया था अब उन अंगद सिंह जी का दर्शन करने के लिए प्रजा पलक पांवड़े बिछाकर खड़ी है राजा बिना जूती और बिना मुकुट के सामान्य वेशभूषा में पलक पांवड़े बिछाकर खड़ा है ये आ जाएं हम दर्शन करके निहाल हो जाएं। इनकी चरणरज मस्तक पर चढ़ा करके हम पवित्र हो जाएं। ऐसा ही हुआ भूप आगे आए पायल पटाय गोल सु आगे आए पायल गो लयो पूर लाय दृगनीर ले बिजाए पालयो हाँ लायर ले जाए राजा से जीओ जियो जियो जी हरि भक्ति की भर साने रा जानी राय आय सर, सर साय पट गया फूट फूट कर रो रहा है अंगद सिंह जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया भक्तों के हृदय में द्वेष भाव तो होता ही नहीं है अपने नेत्रों के जल से उसको भिजा दिया अंगद सिंह जिनको भगवान जगन्नाथ का आलिंगन प्राप्त हो चुका है उनका आलिंगन प्राप्त करके सहेदी सिंह का पाप ताप संताप नष्ट हो गया और उसके हृदय में भी भगवत प्रेम का उदय हो गया अष्ट सात्विक महाभावों का उदय हो गया अपने नेत्रों के जल से अपने भतीजे सिलहदी सिंह को भेजा दिया और उस सिलहदी सिंह ने भी अपने पश्चाताप के आंसुओं के जल से अंगद सिंह जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है राजा सर्वसुदियों अभी तक तो केवल एक के हीरे के पीछे लड़ाई चल रही थी अब राजा सर्वसुदियों राजा श्रेदी सिंह ने कहा अब तो यह तन मन प्राण और यह खजाना संपूर्ण राज्य ये सब आपका है मैं आपका सेवक हूं ऐसा राजा ने कहा राजा सर्वस दियो और जियो हरी भक्ति कियो जब तक राजा जीवित रहा भगवान की भक्ति की और ही सरसायो यो सरसायो किसका यो सरसायो किसका युक्त रसयुक्त हृदय रसयुक्त तो हुआ बोले अंग्र सिंह जी का हृदय तो रसयुक्त है ही है स्लेदी सिंह का भी हो गया सारी प्रजा का भी हो गया टीकाकार क्रियादास जी कहते हैं इस चरित्र को कहते कहते हमारा हृदय भी प्रेम से भराया है और भैया क्रियादास जी का ही नहीं कह सुनकर हम लोगों का हृदय भी सरसा गया मानो श्री प्रियादासी कहते हैं ये चरित्र तो हृदय को सरसाने वाला चरित्र है ही सरसायो गुण जाने जीते गाए कहते महाराज अंगद सिंह के तो अनंत गुण हैं कहां तक हम गावे जाने जीते गाए जितने गुणों को भगवत कृपा से जान पाए उतने गुणों को गा करके हमने अपनी लेखनी को धन्य कर लिया अपनी वाणी को धन्य कर लिया अपने श्रवणों को धन्य कर लिया ऐसे अभिलाष भक्त अंगद का बड़ा अद्भुत चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित है बार बार हम निवेदन कर रहे हैं इनको किसी कवि की कल्पना या कहानी किस्सा मत मान लेना आज भी आप सवाई माधोपुर के खंडार तहसील में राय गढ़ का दर्शन कर सकते हैं अंगद सिंह जी के टूटे फूटे महल का भग्नावशेष देख सकते हैं जहां वो बैठ के भजन करते थे उनकी भजन स्थली भी देख सकते हैं और राजस्थान की लोक भाषा में कुछ उनके भजन भी गाए जाते हैं उनको भी आप सुन सकते हैं यह सब सत्य है कल विशेष परचो प्रकट आस्तिक है कह चित्रधरो उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को यह महात्माओं का बड़ा अद्भुत चरित्र है यही आजवाणी का विराम होता है कल हम लोग पूज्य आचार्य जी के दिव्य भावांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होकर के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेकर के उनका पावन संस्मरण करेंगे भगवत भागवत चर्चा करेंगे जय जय श्री सीता हरि शरणम हरि शरणम हरी शरण हरी शरण हरि हरी शरण हरी हरण हरी हरण हरी शरण हरी हरण हरी शरण हरी शम हरी श hari sarana hari sarana hari sarana hari sarana hari saranam hari saranam hari saranam hari शरण हरी शरण हरी हर शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण्यनाभा भारती आरती आरती हर या भव्य भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे इस ध्यान विश्व धन्य आरती भा की आरती आरती हरे या भव्य भगवत की कथा सब विश्व का मंगल नर जाति जब माया दिवस अज्ञान तम में पग गई नर जाति जब माया दिवस अज्ञान तम में पग गई जनभारती भारती भी जग जग गई जग मग की जग मिया भा तभी जग मगल गई जग मग गई अज्ञान माया मोह तम की काली मा कलही धुली अज्ञान माया हो तो तम की काली मा कलही धुली सत्येम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाए सत्रेम समता सत्य सुख सुची बनंज कलिकाएलूप फल कलिमल सकल उदगन प्रभात हो गए उल्लू खल कलिबल सकल उदगन प्रभात हो गए तब सब पथिक सुंदर सुखद हरी भक्ति पथ को पा गए तब सब पथिक सुंदर सुखद हरी भक्ति पथ को पा गए इस या के सकल हरी भक्त जन दाया करो इस भक्त माला के सकल हरी भक्त जन दाया करो सची अहिंसा भक्त विज्ञान वे माया सच्ची अहिंसा भक्ति है विज्ञान माया इस धन धर्म नाभा की आरती आरती हरे यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे इस धन धर्म नाभा भारती की आरती आरती हरे यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंडल करें भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल नाना सुगंधि